उत्पत्ति प्रकरण सर्ग, समुद्र, वन, प्रलय आदि विविध समुद्रों से चतुरंगनी सेना के संग्राम का विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी मानो उड़ने के लिए तैयार घोड़े ही जिसमें तरंग का रूप धारण किए हुए थे ऐसा वह संग्राम रूपी सागर उद्धत तांडव नृत्य करने वाला उन्मत्त के तुल्य हुआ उक्त रणसागर में इधर उधर बिखरे हुए हुए में अटके सफ़ेद बाण रूपी छोटी-छोटी मछलियों के समूह थे घुड़सवार सैनिक रूपी उछल रही चंचलो कल कलो से उसके कोटरों में हलचल मची थी भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रूपी नदियों में बने हुए सैनिक रूपी आवर्त उसमें भ्रमण कर रहे थे उसमें मदोन्मत्त हाथियों के दल रूपी आमूल चंचल मंदरा चल थे चम सैकड़ों चक्रूपी आवर्तो के ब्रह्मन में ब्रह्मन से उनके काटे गए सीर रूपी तिनकी उसमें घूम रहे थे धूलि रूपी बादलों ने उक्त रण समुद्र में चल रही तलवारों की प्रभा रूपी जल को पी डाला था मकराक मकराकार व्यूहों के विस्तार से योद्धा समुदाय रूपी नौकाएं भग्न और अभग्न थी जैसे जल सागर में बड़े विशाल मगरों के कारण कुछ नौकाएं नष्ट और कुछ अनष्ट रहती है वैसे ही उक्त ऋण सागर में मकर सेना व्यूह के विस्तार से कुछ योद्धा भगन थे और कुछ अभग्न थे बड़ी भारी गड़गड़ाहट करने वाले रथादि रूपी आवर्त के शब्द से उक्त ऋण सागर में बड़ी बड़ी पर्वतों के पर्वतों की कंदराए प्रतिध्वनि हो रही थी जैसे सागर में मछलियों के समूह से उत्पन्न हुए के के बीजों ढेर के की नाई, सरसों के आग, आ, आकार के सफेद अंडे बिखरे रहते हैं वैसे ही उक्त संग्राम भूमि में मरे हुए लोगों के समूह समूह से उन्हें छिन्न भिन्न कर निकले हुए बाण रूपी सरसों की छिमिया बिखरी थी अस्त्र शस्त्र रूपी प्रधान लहरों ने पताका रूपी छोटी लहरों के मंडल को भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया था तलवार आदि शस्त्र रूपी जल से निर्मित मेघ के समान अस्थिर आवर्त उक्त सागर के कुंडल थे मारे क्रोध के शीघ्र चलने वाली सेना ही उसमें तिमी और तिमिंग थे वह रणसागर लोहमय कवचों को धारण की हुई इधर उधर चलती हुई सेना रूपी जल से भीषण था कवच रूपी जल के आवर्त की पंक्ति के मध्य में सैनिकों के भूषण प्रतिबिंबित थे बाण रूपी जलकनों से कोहरे से दसों दिशाएं अंधकार पूर्ण थी उस रणसागर ने अपने निर्घोष से संपूर्ण शब्दों को असंवेद्य कर दिया था अतएव उसमें एकमात्र निबिड़ घुम घुम शब्द होता था गिरने और उछलने से व्यग्र सिरों के खंड ही उसमें थे। आवर्त रूपी चक्रों के समूहों में योद्धारोपी काष्ट घूम रहे थे क्लेशकारक टंकार वाले धनुष रूपी सर्पों के छेदन में योद्धा तत्पर थे निशंक होकर पाताल से मानो निकल रही सैनिक रूपी लहरों से युक्त था गमन और आगमन में तत्पर अनंत पताका और छत्र ही उसमें फेन थे बह रही रुधिर की नदी नदी के वेग में रथ रूपी वृक्ष बहाये जा रहे थे रुधिर के बड़े बड़े बुध बुद्ध हाथी के सदृश हो गए थे सेना रूपी प्रवाह में हाथी घोड़े रूपी जल जंतु वहा इधर उधर चल रहे थे वह रणसागर संग्राम युक्त अंबर ग्राम के यानी गंधर्व नगर के सदृश मनुष्यों के लिए बड़ा आश्चर्यकारी हुआ वह संग्राम क्या थे एक प्रकार का प्रलय ही था प्रलय काल के भूकंप से कंपाए गए पर्वतों के सदृश चंचल था उसमें पक्षी तैरती तरंगों के समान थे गज रूपी तट गिर रहे थे भयभीत हरिण रूपी सेना का घुघुर शब्द प्रलय कालीन वज्र निर्घोष के तुल्य था इधर से उधर सरसराते बाणों की पंक्ति से सैकड़ों शलभों के समान सैनिक गिर रहे थे दौड़ते हुए घोड़े ही जिसमें मृग थे बाणों के संगात ही अथवाणारी योद्धा ही उसमें वनपूर्ण भूमि थी उसमें चल रहे सैनिक रूपी भ्रमरो का गुंजार हो रहा था बज रही तुरही रूप गुहाओ से उसका विस्तार कही अधिक बड़ा चढ़ा था सेना युक्त गज आदि ही उसमें मेघ थे लुडुक रहे योद्धा ही उसमें सिंह थे चतुरंगनी सेना के संचार से उड़ी हुई धूली मेघ रूप में परिणत हो गई थी सैनिक रूपी पर्वत उसमें गल रहे थे महारथों के अवयव चूर चूर होकर गिर रहे थे तलवारों तलवारे अपना प्रताप दिखा रही थी पदचिन्ह रूपी फूलों की राशिया उड़ रही थी पताका और छातों ने मेघों का रूप धारण कर रखा था हाथी वह, वह, वह हाथी बह रही रुधिर की नदी के प्रवाह में गिरने के कारण चिंगाड़ रहे थे इस प्रकार का वह सम, समर रूपी प्रलय जगत को निकलने में बड़ी तत्परता से प्रवृत्त हुआ उसमे ध्वजों छत्रों और पता से युक्त व्रत रूपी नगर इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे थे वीरों के ऊपर गिर रहे अस्त्र शस्त्रों के समूह रूपी अनेक दैदिप्यमान सूर्य तप रहे थे घोर प्राण घोर प्राण पीड़ा से सब लोगों के मन संतप्त हो रहे थे वीरों के धनुष रूपी पुष्करावर्तों से निकली हुई वान वृष्टि रूपी मुसलाधार वृष्टि से वह चारों ओर व्याप्त था चमचमा रही तलवारों की सान में तीखी की गई धार रूपी बिजली से सारा आकाश था। उसमें कटे लोगों के शरीरों से निकले हुए रुधिर के समुद्र में हाथी रूपी पर्वत डूब गए थे आकाश में फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिर बिंदुओं से मिलकर स्थूल हुए यानी रुधिर बिंदु ही उसमें तारे थे अनेक चक्रो की परंपरा रूपी छोटी नदियों से जो कि मेघ प्रदेश में घूमने पर प्रचुर भौरी वाली प्रतीत होती थी आकाश मंडल और मेघ भरे थे वहां अस्त्र शस्त्र रूपी प्रलयाग्नि से जले हुए सैनिक परलोक गमन कर रहे थे शस्त्रां की वृष्टि रूपी वज्र से भूतल रूपी निर्मल पर्वत आच्छ थे उसमें गजराज रूपी पर्वतों की राशियों राशियों के गिरने से जनसमूह चूर चूर हो गया था सैनिक रूपी मेघो से निबिड बान वृष्टि रूपी वर्षा से महितल और आकाशमंडल को आकाशमंडल को आच्छ कर दिया था क्रमश महासेना रूपी सागर के संक्षोभ से उत्पन्न संघट से चारों ओर पलायन होने लगा जैसे उग्र झंझावात जन्जा, से उड़ाए गए जल, जल के सांपों से समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत व्याप्त होता है वैसे ही परस्पर एक दूसरे को काटने में व्यग्र मानो शस्त्र बरसाने वाले प्रलयोत्त में उत्पन्न हुए शस्त्रों से रणभूमि व्याप्त थी। परस्पर एक दूसरे को काटने से शब्द कर रहे और झुंड के साथ दसों दिशाओं में घूम रहे दैत्य दैदीप्यमान त्रिशूल तलवार चक्र बाण शक्ति कदा तोप भाले आदि ने प्रलय काल के तीक्षण वायु से कपाए जा रहे पत्थर वृक्ष शस्त्र आदि पदार्थों के विलास को धारण किया सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग समान अस, अस्त्र शस्त्रों ने द्वंद युद्ध और पूर्व आदि देशों के साथ उन देशों के अधिपति रूप सहायकों का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्रीरामचंद्र जी मेघपंक्तिया जिनमें विश्राम ले रही थी ऐसे हाथियों के शब पर्वतों में अति उन्नत होने के कारण स्थित बान के शिखर सदृश होने पर घायल हुए संपूर्ण डरपोक योद्धाओं के, के दसों दिशाओं की ओर भागने पर यक्ष राक्षस और पिशाचों के रुधिर, रुधिर के समुद्रों में जलक्रीड़ा करने पर गर्ज रहे गर्ज रहे मेघों की नाई सच्चरित्रता तेजस्विता और बल से परिपूर्ण धर्मनिष्ठ, शुद्ध अपने कुल के कमल रूप यानी अपनी यश आदि से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले महावीरों महा के द्वंद्व युद्ध हुए वे द्वंद्व युद्धों के करता वीरगण नदियों के प्रवाहों के समान परस्पर मिलते थे जैसे पंजर पंजर के साथ मिलता है हाथियों का झुंड हाथियों के झुंड के साथ बड़े वेग से मिलता है वैसे वन वंशक्त युक्त अन्य पर्वत, वन पर्वत वन युक्त के साथ मिलता है वैसे ही दोनों पक्षों की वीर परस्पर बड़े वेग से मिले जैसे सागर में तरंगों के समूह से तरंगों का समूह शब्द पूर्वक मिलता है वैसे ही उस युद्ध में घोडों के समूह से घोडों का समूह शब्द पूर्ण वेग से मिला जैसे वायु से चंचल बाँसों का समूह वायु से हिलने वाले बाँसों के समूह के साथ लड़ता है वैसे ही नरसेना ने अपने समान आयुध वाली नरसेना से लड़ाई की जैसे उड़ा हुआ असुरनगर देवनगर से अपने अंग प्रत्यंगों को चूर चूर करे वैसे ही रथों के समूह ने रथों के समूह से अपने अंग प्रत्यंगों को खूब चूर चूर किया। जिसने बानो से आकाश पाट दिया है ऐसे धनुर्धरों की सेना से सरसराते हुए संख्य बानों की मुसलाधार वृष्टि से अद्भुत मेघों का निर्माण करते हुए युद्ध किया जब जब उन जब उन विषम, विषम, वाले युद, युद्धों में युद्धरूपी भड़की, तब भयभीत किसी किसी न बहाने किसी से भागने लगे परस्पर युद्ध के लिए संगत हुए चक्रधारी लोगों ने चक्रधारी लोगों से धनुर्धारियों ने धनुर्धारी से तलवार से लड़ने वाले लोगों ने तलवार से भूष भूषुंडी धारण करने वाले लोगों ने भूषुंडी धारियों से मुसलों के युद्ध करने में विशारद योद्धाओं ने धारियों से भाले धारण करने वालों ने भाला धारण किए हुए योद्धाओं से रुष्टिनामक हथियार से लड़ने वाले ने धारियों से बल्लों से लड़ने वाले ने बल्लाधार धारियों से मुद्दरधारियों ने मुदगरधारियों से गदाधारण किए हुए योद्धाओं ने गदाधारियों से शक्ति शक्ति के योद्धा करने वाले ने धारियों से शूल वार में प्रसिद्धि प्राप्त योद्धाओं ने दंडधारियों ने बांसों के बड़े बड़े दंडों को हाथों में उठाए हुए योद्धाओं से पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं ने पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं से पाशधारी योद्धाओं ने पाशधारियों से कील धारण करने वाली योद्धाओं ने कीलधारियों से छी धारण करने वाली योद्धाओं ने छुरी धारण करने वाले योद्धाओं से भिन्दी धारण करने वाले योद्धाओं ने भिन्दी से वज्र ऊप मुष्टिगोधारण कर्णे वाले योद्धाओं ने वज्रप मुष्टिगोधारण करने करने वाले योद्धाओं से अंकुशों से उद्यतयानी अंकुशयुक्त अंकुशयुद्ध में विशारद योद्धाओं ने अंकुशधारी योद्धाओं से हलगे हल से युद्ध करने में योद्धाओं ने हलधारियों से त्रिशूलधारियों ने त्रिशूलधारियों से कवच के ना लोहे लो की जंजीरों के जालीदार कोट श्रृंघला जाल कहलाता है उसको पहने हुए घुड़सवार योद्धाओं ने जालदार कवच पहने हुए घुड़सवारों से ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रलय काल में विकृत महासागर की आकाश पाताल एक करने वाली बड़ी बड़ी लहरों की घटाए आपस में टकराती है वह युद्ध काश रूपी एकमात्र अति सुशोभित हुआ उसमें वार करने के लिए व्याकुल चक्रों की ही बाण राशिया जलकनों से युक्त थे आयुध रूपी मगर इधर उधर घूम रहे थे पृथ्वी और अंतरिक्ष का मध्यभाग रूपी वह सागर अमर लोगों के तुस्तर हुआ उसमें चमचमा रहे हथियार रूपी तरंगों की शाखा प्रशाखाओं से जलचर रूपी योद्धा व्याकुले आयुध विद्या बुद्धि बल शूरता, अस्त्र शस्त्र घोड़े रथ और धनुष ये आठ जिनके अप्रतिहत है ऐसे योद्धाओं की सेना पूर्व में प्रतिपादित द्वंद्व मिले मिले हुए दो पक्ष होने से दोनों की सेनाओं में आधे आधे भाग में कुपित होकर स्थित रही क्योंकि दोनों तो राजा विदुरवत और सिंधुराज उनके अनुकूल ही स्थित रहे अथवा यह मानना चाहिए यक्ष राक्षस पिशाच और असुर एक और देवता गंधर्व किन्नर और विद्याधर एक और यो आठ दिव्य पुरुषों का समूह भावी जय और प्राजय के अनुसार दो पक्षों में बटकर संपूर्ण सेना के आधे आधे भाग से कुपित होकर स्थित हुआ क्योंकि वे दो राजे भी तद अनुरूप अदृष्ट से युक्त थे श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्रीराम जी मध्य आदि की गणना में पूर्व दिशा से लीला की स्वामी महाराज पद्म की सहायता के लिए आए हुए नीचे कहे जाने वाले देशों के अधिपतियों को मैं आपसे कहता हूँ आप पूर्व दिशा में कोशल काशी मगध मिथिला उत्कल मेखल करकर मुद्र संग्राम शौंडक मुख्य हिम रुद्र मुख्या ताम्रलिप्त प्राग्योतिष अश्वुख अम्बष्ट सवि, सविश्वोत्र, कच्ची मछली खाने वाले, मुखवाले, किरात, सौवीर और एक पादक इन चौबीस देशों के सहायक आए थे माल्यवान नामक पर्वत शिवी आंजन वृषल ध्वज पद्म तथा उदय पर्वत इस सात पर्वतों के सहायक आए पूर्व दक्षिण दिशा से लीला के पति पदमने विध्यपर्वते विंध, पूर्वभाग के देश चेदी वत्स दशान अंग बंग उपबंग कलिंग पुंड जठर विदर्भ मेकल शवरा, शवरानन शबरवर्ण कर्ण त्रिपूर पूरकस्थ पृग्दीपक कोमल कर्णारध्र चौलिक चरमन्यवती के चरमण्यवतीकर्ती का हेमकुंड हेम श्म्रुधर बलिग्रीव महाग्रीव किशकि और नारी इन सत्ताईस देशों और चार पर्वतों के निवासी वीरगण सहायक थे हे राम जी दक्षिण दिशा में लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों का मैं उल्लेख करता हूँ सुनो बिंध्य कुसुमापीड महेंद्र दुर्धर मलय सूर्यवाण समुद्धशाली अनेक गणराज्य अवती नाम से प्रसिद्ध शाबवती दशपूरक्र चक्रार ईशिक वनवासोपगिरी भद्रगिरी नागर दंडक गणतंत्र गन, राज्य साह शैव शुष्यमूक कर्कोट वनबिबल वन पंपा निवासीगण कैरकर्कवीरक स्रीक यासिक, धर्मपत्न पांचिक काशिक, याद, ताब्रपर्णक गोनर्द कनक दीनपत्तन दमफर, आकीर्णक सहकार ऐनक वैतुंडक, तुंबल, तुंबवनाल, वैतुंडीप कर्णिकाकार कर्णिक शिवी, चित्रकूट कर्नाटक मंटवटक कटकीक, आंध्र कोल पर्वत आवंकी विचेरिक चायत देवनक क्रौच वाह, शिला भोनंद मर्दन मलय इन तिरसठ देशों और छह पर्वतों के निवासी तथा लंका की राक्षस पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य सुराष्ट्र किन्थुस सौवीरस शुद्र आभीर द्रविड किकट, सिद्धखंड, पर्वत, किलि पर्वत, यकज मयवर जिसमें यवन रहते थे ये चार पर्वत बाहदिकस मार्गणावंत धम्र तुंबक, लाजगण और उक्त दिशा के पर्वत के निवासी तथा समुद्र तट के और तोकनी देश के निवासी हे श्री रामचंद्र जी ये सब पूर्वोक्त लीला के पति के पक्ष के थे अब हे श्री रामचंद्र जी लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके उनके देशों का को मैं आपसे कहता हूँ सुनिए पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े पर्वत है मणिमान शैलेंद्र कुरापणगिरी बन अर्क मेघफल चक्रवान और अस्ताचल हे श्री श्रीरामचंद्रजी काश तथा ब्राह्मण के समूह के अंतक जल और भारक्ष भारक्ष तथा पारक शांति शैव्य कार, अच्छ शैब्य आरम अच्छूत्य हेहेय सुह्यगाय ताजिक और हूणक दक्षिण और उत्तर में कतक देश के निकट में कर्क गिरीपर्ण और अबम इन्होंने सब वर्ण धर्मो की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है इसलिए ये मिले कहलाते है श्री रामचंद्र जी उसके अनंतर 200 योजन तक पृथ्वी जनपदों से शून्य है और उसके अनंतर महिन्द्र पर्वत है जिसकी भूमि मुक्तमयी तथा मणिमयी है सैकड़ो पर्वतों से युक्त अश्व नामक पर्वत है उसके अनंतर भयंकर महासमुद्र है जिसके तट पर परिया पर्वत है पश्चिम और उत्तर दिशा के अंतराल भाग में जो पर्वत प्राय है वेणुपति और नरपति देश है जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैं। फाल्गुनक मांडव्य अनेक नेत्रक नेत्रुकुंद पार भानुमंडल भावन वनमिल नलीन। और इसके पश्चात दीर्घ अंग हस्त पाल आदि से युक्त मनुष्य वाले होने के कारण दीर्घ नाम के देश है तथा रंग स्तनिक गुरुह और लघु नाम वाले देश है इसके अनंतर अतुल स्त्री राष्ट्र है जहाँ गाय बैल तथा संतान को भी खा जाते हैं। इसके अनंतर उत्तर दिशा में हिमवान क्रौ और मधुमान नाम पर्वत है इनके अंतर कैलास वसुमान और मेरू पर्वत है उनके सहायक पर्वत श्रेणियों में यह मनुष्य रहते हैं। मद्र, वारेव, योधेव, योधेय, मालव और शूर सैनिक इसके अनंतर ये क्षत्रिय और देश है राजन्य अर्जुनातनय त्रिगर्द एक वाल क्षुद्र आमबल और अस्ताचलवासी अबल ब्रखल शाक क्षेम धूर्ति दश प्रकार के नाग अवसनी धानद सर्ग, वाटधान, अनंतर द्वीपके निवासी, गांधार निवासी और सूर इसके अनंतर बीलव, गोधनी इसके अनंतर पुष्करावर्त देश की यशोवती नाम की पृथ्वी है इसके अनंतर नाभिमती भूमि है और उसके बाद उसके बाद तिक्षा तथा कालवरा भूमि है और काहग तथा सुरभूतीपुर नामक नगर है। तदनंतर रतिका दर्शक, अंतरा दर्श पिंगल एवं के के निवासी जन और यमुना हेमताल, स्वमुख तथा हिमालय वसुमान क्रौ और कैलास ये पर्वत है तदुपरांत देश रहित अस्सी योजना विस्तृत भूमि है तदु तदनंतर पूर्व और उत्तर के अंतराल के क्रमश इन देशों को सुनिए कालुत ब्रह्मपुत्र कुणिद खादीन मालव वन, र, वन राष्ट्र केडवस्त सिंहपुत्र वामक जापलव कामीर दरद अभिशा जार्वाक पलोल कु किरात यामुपात दिल तदुपरांत स्वर्ण भूमि है तदनंतर अति सुशोभित उसके बाद गंधर्वराज विश्वासु का उत्तम मंदिर है तदनंतर कैलाश भूमि है तदनंतर मंचुबन नाम का पर्वत है तदनंतर विद्याधर और देवगनों की विमान के सदृश अभिराम भूमि है छत्तीसवासर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण देशों के नाम के साथ मध्य देशीय लोगों का तथा उनके जय और पराजय का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी वेग से काटे गए मनुष्य और हाथियों से भीषण रण में जिसमें सैनिक लोग पहले में पहले में इस होड़ से झुंड के झुंड विपक्ष सेना में टूट रहे थे प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्नि में प्रवेश कर रहे के समान भस्म हो गए इस युद्ध में दूसरे यानी मध्य देश के लोग मैंने नहीं कहे लीला के स्वामी के पक्षभूत उन लोगों को मैं कहूंगा आप सुनिए वे थे तद्देहीिक शूरसेन गुड़ अश्वघनायक उत्तम ज्योति मध्यम मदमध्यदी सालुक अकोद्यम से दौरदेय पिपलायन पांडव्य पांडुनगर सौग्रीवादी गुरुग्रह पारित गुरुगृह पारिया कुराष्ट्रयामुन उदुबर कालकोटिक माथुर कालकोटिकथुर धर्माक्य तथा उत्तर और दक्षिण पांचालक कुरुक्षेत्र और सारस्वत निवासी वीर सैनिक उज्जयिनी की रथ पंक्ति देशवासी, पंचन, देशवासी और द्वारा छोड़े गए शस्त्रों से भयपूर्वक कांपती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वत प्रपातों में गिर पड़ी वस्त्रवती के लोगों द्वारा काटे गए अदैव भूमि में गिर रहे कोश की सीमा के लोग हाथियों द्वारा कुचल दिए गए बान की भूमि के के के लोगों ने के, दाश, दाश के को जिनके कंधे और पेट शस्त्रों से काट डाले थे जीतकर आठ कोष तक उनका पीछा किया और संयोगवश मार्ग में प्राप्त तालाब में उन्हें डुबा दिया पेट से निकली हुई अपनी आतड़ी रूपी से उलझे हुए अत मंद को मार्ग में पिशाचो ने चबा डाला प्रचंड रण घोष करने वाले भद्रगिरी निवासियों ने जो कि संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षित थे मरदेशवासी योद्धाओं को कचो की भांति पृथ्वी के गड्ढे में फेंक दिया जिन्होंने पहले बड़े बड़े शत्रुओं को भगाया था इसे दंडिका नगरी निवासियों को जिनके शरीरों में रुधिर बह रहा था हाय हाय हायहवंशियों ने यो भगाया जैसे कि वायु के वेग से वात प्रेमी नामक हरिण भागते हैं हाथियों के दांतों से द विचूर्णित दर, देश निवासियों को जिन्होंने अपने शत्रुओं को विनष्ट कर दिया था रुधिर की महानदी पेड़ के पल्लवों की भांति बहा ले गई अर्धचंद्रकार चंद्रकार से चिन्न भिन्न घायल अधमरेवासियों ने अपने अपने लिए भारत स्वरूप बने हुए अपने शरीरों को सागर के सागर के अर्पण कर दिया कर्नाटक देश के दक्ष योद्धाओं द्वारा वायु में फेंके गए भालों से जिनके कंधे कट गए थे ऐसे नलद देश के शूर के समूह की नाई विशीर्ण हो गए मगरों के समूह के सदृश गजराजों ने जिनके शस्त्रास्त्र बड़ी वेग से छिन्न भिन्न कर दिए थे ऐसे दाशक और शक केशा केशी युद्ध के लिए सन्नद होकर सिमह सिन्न सिमहनाद करते थे पाश देशवासियों द्वारा छोड़े गए श्रृंखला शुरु, जाल से भयभीत दाशारण लोग जैसे बेत की झड़ियों की जड़ों में रहने वाली मछलिया कीचड़ में छिप जाती है वैसे ही रक्तरूपी कीचड़ में छिप गई तंगन लोग के ऊपर उछले हुए खडगो और श, शंक शतनाम, शंक शतनाम शस्त्रों ने रणभूमि में गुर्जर सेना के विनाश से गुर्जर स्त्रियों के केशों का लुंचन कर दिया जैसे वीरों के आयुद्धों के सदृश कांति वाले मेघ अपनी बुंदो से जंगलों को सींचते हैं वैसे ही जिन्होंने कानों की भांति अस्त्र शस्त्र को खड़ा किया था ऐसे सैनिकों के संघ से निकली हुई प्रभा रूपी बिजली से मेघवत प्रतीत हो रहे निगुड़ देशियों ने गृह देशियों योद्धाओं के प्रति बाणों की धाराएं बरसाई भूषुंडी नामक हथियार के मंडल की कांति से काली माँ को प्राप्त सूर्य ही ठहरा एक उत्पात उससे भयभीत आभिर देशवासियों पर शत्रु ऐसे टूटे जैसे हरी घास पर गोए का झुंड टूट पड़ता है ताम्रो, ताम्रो की संग्राम के लिए ताम्रो याने एक प्रकार के यवनों की संग्राम के लिए तत्पर सेना रूपी कांत कांचन प्रिया नायिका गौड़ देश योद्धाओं द्वारा नखक्षत और भाषक देशवासियों ने रणभूमि में वृक्षों और पहाड़ों को तहस नहस कर देने या वाले शब्दायमान असंख्य चक्रों चक्रों के वारों से या चक्रों से या द्वारा छेदन तंगन देशवासियों को किंका किंका बनाकर कंक यानी सफेद चील और गिधो में बिखेर दिया गौड़ी सैनिकों सेनि, के स्पष्ट बोल के शब्द को जो बड़ी बड़ी लाठियों के भ्रमण से उपलक्षित था सुनकर गोतुल्य कांधार देशवासी द्रविडो की नाई भाग गए पर्वतों से नदी की नाई उतरते हुए शकों के समुदाय ने जो कि काली पोशाक पहने के पहनने के कारण आकाशस्थित सागर के तुल्य था पारसियों को रात्रि के निबिड अंधकार का भ्रम कर दिया वहां पर सफेद पोशाक पहने हुए पारसियों के साथ युद्ध करने वाले शकों के हथियार मंदर पर्वत के आलोडन से ऊपर कूचले उछले हुए स्वच्छ के के मध्य में मंदराचल वनों की नाई दिखाई दिए और दर्शक लोगों को शत्रु रूपी हिमालय के शिखर में हिमालय के वनों की नाई दिखाई दिए भूमि स्थित लोगों ने शस्त्र समुदाय को मेघों की नाई आकाश मंडल में उड़ा देखा आकाश में स्थित लोगों ने उसे सागर में अन्य तरंगों के यानी तैरने की देखा। लोगों ने आकाश रूपी वन को सफेद छातों से सैकड़ों चंद्रों से युक्त सा देखा बानों से टिटियों से अत्यंत व्याप्त सा देखा और शक्तियों से निरवकाश देखा के कई देशवासियों ने अपने शत्रुओं को वीरपान में रोदन करने वाले बना दिया क्योंकि अपने सगे संबंधियों का विनाश होने से वीरपान के समय उनका रोना स्वाभाविक हुआ और कंक देशवासियों ने अपने शत्रुओं को चीलों के झुंड से आक्रांत आकाश में उद्घोलित मस्तक वाले बना दिया विजय प्राप्ति पर कोलाहल करने वाले अंग देशवासियों ने किरात सैनिक रूपी कन्याओं की विदेहता को यानी अंग रहित और काम प्राबल्य को प्राप्त कर भैरवों की भैरवोखिनाई अत्यंत गर्जना की माया से पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्यों ने फैलाए हुए अपने परो से तदेहकवासी लोगों पर ऐसा आक्रमण किया जैसे की कि क्षुभित झंझावात धूलिकनों पर आक्रमण करता है युद्ध से उन्मत्त खुप कपाए गए और शस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग किए हुए नर्मदा तीर वास ने ऐसा नृत्य हास और गान किया जिससे मनोविनोद होता था समीप में आई हुई शक्तियों की वृष्टि जिसमें छोटी छोटी घंटियां बज रही थी साल्व देशवासियों के बाण रूपी वायु से कंपित होकर बिंदुओं के आकार में परिणत हो गयी शैव्य देशवासी गणों को कुंती देशवासी वीरगण घुमाए जा रहे भालों से विघटित विखंडित और विनष्ट कर विद्याधरो के तुल्य स्वर्ग में ले गए धरापर यानी युद्ध भूमि पर करने वाली धीर प्रकृति अहीन देश की सेना ने अपने सोल्लास गमन से ही पांडुनगर के वीरगणों को लुंडित कर दिया मदोन्मत्त की नाई चलने वाले पंचनदेश पंचन के वीरों ने तदेहवासी योद्धाओं को जो भालो हाथी के दांतों और वृक्ष रूपी हथियारों से युद्ध करने में कुशल थे जैसे हाथी पर्वतों को पर्वतों को खोद डालते हैं, वैसे ही कत्ल कर दिया नीप देशवासियों द्वारा चक्रों से काटे गए अतएव घोड़ों के साथ पृथ्वी में गिरे हुए ब्रह्म के सैनिकों सैनिक आरों से काटे गए फुले हुए वृक्ष कीनाई होते थे जठर देशीय योद्धाओं से प्रेरित यानी फेंके गए कुल्हाड़ों से श्वेत काक देश के योद्धाओं के सिर काट डाले और जठर देशियों की सेना को पास में स्थित मध्र देश के राजा ने बहन रूपी अग्नि से जला डाला काष्ट देशीय युद्धारूपी पंक में यानी कीचड़ में बंधन स्तब्ध के बिना ही फसे हुए अतएव जर्जर हुए मतंगज मतंग देशीय सैनिक रूपी मतंगज यानी हाथी युद्ध भूमि के चारों ओर ऐसे विनाश को प्राप्त हुए जैसे कि अग्नि में डाले हुए काष्ट भस्म होते है त्रिगर्त देश के योद्धाओं से पकड़े गए मित, आ, मित्रगर्त देशी योद्धा तिनके की नाई ऊपर को घूम कर नीचे मस्तक, को हो, मस्तक हो भागने के लिए पाताल के अंतस्थल में प्रविष्ट हुए मंद गति वनील देशी वीर मंदवायु से अस्थिर हुए महासागर के तुल्य स्पूर्तिमान मगध देश की सेना में ऐसे निश्चेष रूपी से मगन हो गए जैसे की कीचड़ में बूढ़े हाथी मग्न हो जाते हैं समरभूमि में चेदी चेदी देवी वीरो ने जैसे मार्ग में गिरे हुए फूलों की सुकुमारता को धूप हर लेती है वैसे ही तंगन, तंगन देश के योद्धाओं की चेतना को हर, हर लिया। पौरव देश के योद्धाओं के शब्दों को भी सहन न करने वाले और उन्हें यमराज की नाई पीट रहे कौशल देशवासियों पर पौरवों ने गदाओं, भाले बणो शक्तियों की अतिवृष्टि की उनमें से जो भाल, जो भालों से अंगों के कटने पर भी शत्रु के, के विषय में किसी प्रकार के विस्मय से से से रहित, गीले और गाड़े उधीर से पाल सूर्य से हुए वे पर्वत में मुंगे के वृक्षों की नाई दौड़ते थे उसमें से अर्ध चक्राकार वानों से समूह आदि प्रबल हथियार रूप वायु से जिनके शरीर कंपित हो गए थे वे भरों के दल के द, आ, भवरो के दल से सुशोभित मेघों की नाई घूमते थे बाण रूपी मुसलाधार वृष्टि की धाराओं को धारण करने वाले मेघों के तुल्य बाण समूह रूपी उन उनसे परिपूर्ण भेड़ों के सदृश बाण व्यूह रूपी अतएव गर्जनकारी हाथी घूमते थे कन्दाक स्थल के मनुष्य हाथी आदि प्राणी वन राज्य नामक देश के वीरों से ऐसे निर्बल कर दिए गए कि केवल खींचने मात्र से धागे के समान टूट गए जंतु खूब जोर से खींचे गए कच्चे सूत की नाई टूट गई छिन्न भिन्न हो गए खाई रूपी गड्ढे में टकराने से रथों के चक्रों के टूटने पर इन रथों के मस्तकों पर प्रहार करने वाले शत्रुओं के समूह ऐसे टूटे जैसे वनपूर्ण पर्वतों पर मेघ गिरते हैं शालकावन और तालकावन युद्ध में परस्पर दो जनसमूहों के सम्मेलन से महावन रूप से वहां वन रूप में परिणत युद्धस्तान को प्राप्त होकर और वहां बाहुच्छेदन और मस्तक छेदन को प्राप्त होकर क्रमशः ऊचे ताल वृक्ष प्राय और स्थानुओं का वन हुआ उन्मत यौवन वाली नंदन की सुंदरिया सुमेरु पर्वत के वन और उपवनों में धीर वीर पुरुषों से संगत होकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रचुर कोलाहल से पूर्ण उत्तम सेना रूपी वन तभी तक शोभित हुआ जब तक कि प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के सदृश ज्वाला वाला शत्रुधन नहीं आया काम रूप आदि देशों के योद्धाओं के साथ जिनमें पिशाचो का आधिक्य था युद्ध के लिए संगत हुए देश के योद्धा पिशाचो द्वारा शस्त्रों के हर लेने और घायल होने पर बछड़ो की भांति भागते हुए राह में कर्ण देश के योद्धाओं को मारकर निकल गए जिसने तालाबों को भरने वाले झरनों को सुखा दिया ऐसे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जैसे कमल अपनी कांति को खो बैठते हैं वैसे ही तांजीगी यवन देशी योद्धाओं के प्रताप से काशी देश के योद्धाओं ने जिसके की स्वामी मर चुके थे कांति खो दी मेघल देशवासियों ने तुशाहक देशी योद्धाओं के ऊपर बाण शक्ति तलवार और मुदगरों की वृष्टि की नरक देशियों योद्ओं द्वारा शस्त्रास्त्रों से चेल, योद्धा भी भाग गए अपने स्थान में ही बैठकर युद्ध करने वाले धीर वीर प्रस्तवास देश के वीरों से आवृत कौंत, कौंत क्षेत्र की योद्धा दुष्ट पुरुषों से आक्रांत सदगुणों की नाई अत्यंत अशक्तता को प्राप्त हुए द्वीपी देश के योद्धा जिन्होंने कमल तोड़े हैं, उन पुरुषों की नाई अपने भालों से बाहु धान, बाहु धान की, देश के योद्धाओं के मस्तक को एक क्षण में लेकर भागकर तुरंत चले गए सरस्वती नदी के तीरवर्ती देशों के योद्धा श्याम तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए शस्त्रार्थ में पंडितों की नाई न तो श्रांत हुए और न पराजित हुए खर्व देशवासी शुद्र योद्धा यद्यपि भाग कर चले गए थे तथा लंका में रहने वाले सहायभूत राक्षसो द्वारा परावर्तित हुए फिर तो वे जैसी बुझी हुई अग्नि लकड़ियों से भड़क उठती है वैसे ही परम प्रताप को प्राप्त हुए श्री वशिष्ठ जी प्रस्तुत संग्राम वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते है श्री रामचंद्र जी मैं कितना कहूँ यह श्रेष्ठ इतना विस्तुत है कि वासुकी शेषनाग भी आकुलता पूर्वक यानी शीघ्रता से अपनी दो हजार जिह्वाओ से इसका पूर्ण वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है समासर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अड़तीसवासर्ग सायंकाल में दोनों सेनाओं के युद्ध से निवृत्त होने पर भूत प्रेतों से भीषण और विभत्स रणभूमि का विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा भुजास्फोट करने वाले विजयी से से योद्धाओं के त्रास अति भीषण संग्राम से अंधकार के आगमन से सूर्य भगवान के वृद्ध होने पर शरीर के घावों से रुधिर प्रवाह को रोकने वाले कठिन लोह कवचों के रुधीर, रुधीर को बहाने पर पत्थर रूपी ओलों से स्वच्छ पाषाण वृष्टि के एक पक्ष में ऊपर जाने और दूसरे पक्ष में नीचे गिरने पर नदियों में कमल पंक्तियों के संकुचित होने पर परस्पर फल के यानि बान की नोक में लगे हुए लोहे के टुकड़े के अग्रभाग में हुए आघात से उत्पन्न अग्नि कन रूपी सीकरों को यानि जल कनों को धारण करने वाली बान नदियों के समीप में और दूर जाने पर आयुधों की राशि रूपी की से जिनमें कटे हुए सीर रूपी पद्म बह रहे थे जो चक्र रूपी आवर्तों से और, और तरंग युक्त थी आकाश रूपी सागर के भर जाने पर वायु के समान शब्द कर रहे शस्त्रों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत निबिड़ बैठने की जगह की लालिमा को बढ़ाने के कारण वर्षा ऋतु के आरंभ के संदेह से वानरों को काम पीड़ा देने वाले मेघो से सिद्ध को प्रलय का संदेह होने पर आठवे भाग रूप अवस्था में हुई लाल कांति के वीर की नाई तनुता को प्राप्त हुआ सेनाएं जिसके घोड़े और हाथी थक गए थे और हाथी हथियारों की कांती क्षीण हो गई थी दिन के साथ ही मंद प्रताप वाली हो गई यानी जैसे दिन का प्रताप मंद हुआ वैसे ही सेनाओं का प्रताप भी मंद पड़ गया तदुपरात सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार कर एक दूसरे के पास रण बंद करने के लिए दूत भेजे रणभूमि में श्रमवश सभी के यंत्र शस्त्रास्त्र तथा पराक्रम मंद पड़ गए थे सभी ने समय पर रण समाप्ति का अनुमोदन किया तदुपरांत दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा महान रथ के पताक दंड की चोटी पर रखे हुए लंबे बास के खम्भे पर ध्रुव की नाई छड़ा जैसे रात्रि संपूर्ण दिशाओं में किरणों से विशाल शुभ्र चंद्रमा को घुमाती है वैसे ही उसने चारों ओर सफेद वस्त्र हिलाया जो युद्ध बंद कीजिए इसका सूचक था तदुपरांत महाप्रलय की निवृत्ति होने पर पुष्करवर्त नामक मेघों की नाई दुबिया -दु, बजने लगी उनके निनाद से संपूर्ण दिगमंडल मुखरित हो गया उठा विशाल आकाश मंडल में स्थित बान आदि अस्त्र शस्त्र की नदियां मानस से सरयू आदि नदियों की नाई बरोकटोक गिरने लगी जैसे भूकंप के बाद वनस्पंद मंद बढ़ जाता है और जैसे शरद ऋतु में समुद्र का लहराना कम हो जाता है वैसे ही वीर योद्धाओं के बाहुरूपी वृक्षों के संचार धीरे धीरे मंद हो गए तदनंतर जैसे प्रलय के अंत में प्रलयकालीन कालीन एकमात्र समुद्र जल प्रवाह चारों दिशाओं में बहता है वैसे ही दोनों सेनाएं रणभूमि से निकलने लगी जिससे मंदराचल जिस मंदरा निकाला गया जिससे मंदराचल गया, ऐसे क्षीर समुद्र के समान प्रशांत और आवरतों से यानी जल भो, भोरियों से रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलता को प्राप्त हुई थोड़ी देर में जैसे जैसे सैनिक निकलते गए वैसे वैसे रणभूमि पुतनेश्वरी के पेट के समान भीषण और अगस्त मुनि द्वारा पिए गए सागर के समान शून्य यानी रिक्त ही हो गई। सारी रणभूमि मुर्दों से पटी थी चाह तहार रुदीर के नद बह रहे थे घायल एवं मरणासन सैनिकों के रोतन और कराहने से वह पूर्ण थी अतएव वनमक्खियों की भन से भरे हुए वनमक्खियों के वन के सदृश लगती थी बह रही रुधीर नदियों के प्रवाह और तरंगों के शब्द में उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी रो रो रो रहे चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा तो थे मरे हुए और अधमरे लोगों के शरीरों से चूर रहे खून से झरने बह रहे थे सजीव यानी अधमरे पुरुषों की पीठ में पड़े हुए शवों शवों में स्पंदन का भ्रम होता था मत्तमातंग शवों से शवों के ढेर की चोटी पर मेघखंड विराजमान थे वहाँ अनेक रथ जहां तहा बिखरे थे अतएव वह रणस्थल उस महावन के तुल्य प्रतीत होता था जिसमें आंधी से वृक्ष ढह गए हो वहा भ, वहा बह रही रुधीर नदी के प्रवाह में हाथी घोड़े बह रहे थे बाण, शक्ति वृष्टि मूसल, गदा भाले और तलवारों से सारी रणभूमि पटी थी काठी, शरीर के रक्षक चमड़े के टुकड़े और कवचों से सारा भूतल व्याप्त था शवों के शरीर पता चवर और घाव बांधने की पट्टियों से सांप की फन के समान जिनका आगे का हिस्सा ऊंचा था और जिनमें छलनी के समान चारों ओर छिद्र किए गए थे ऐसे तर्कसों में वायु वायु वाय। इस प्रकार शब्द करता था जैसे की कीचक की एक एक प्रकार के बास की झाड़ियों में करता है वहां पर पिशाच शवों की राशि रूप पुआल के बिछौने पर सोए थे सिर पर धारण किए हुए शिरोरत्न और अंगदों यानी बाजूबंदों की झगमगाहट से सैकड़ों इंद्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे कुत्ते और सियार अपने पंजों से खून से लतपत आंतड़ी रूपी लंबी रस्सी को खींच रहे थे जिनका जीवन कुछ कुछ शेष है ऐसे दांतों से चिरे हुए पुरुष वहां पर रुधिर से परिपूर्ण खेत में घर घर शब्द कर रहे थे सजीव नर नर रूपी मेंढक रुधिर कीचड़ में सर्वथा निमग्न थे चित्रकंचुक के सदृश सैकड़ो आंखों के समूह वहां पर निकले हुए पड़े थे वहा पर सैकड़ो रक्त नदियां बह रही थी जो भुजा और जंघा रूपी काष्ट समूह से बड़ी भीषण थी रो रहे बंधुओं से सारी रणभूमि व्याप्त थी जहां देखो वहां मरे और अधमरे मनुष्यों का ढेर लगा था बान अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े हाथी और काठियों से सारी रणभूमि रणभूमिया थी वहां नाच रहे कबंधो के बाहुदंड मंडल से आकाश मंडल नीचा किया गया था हाथियों के मद मेदा और, और वसा की गंध से नाक में पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी जिन्होंने अपने तालू यानी जबड़े ऊपर ऊपर की की की की को किए थे ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ों से अपने अल्प जीवित की रक्षा की जा रही रही थी। बह नदी की लहरों के लहरों के हार से नगाड़े बज रहे थे मरे हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खून की सैकड़ों नदियों में ऊपर तैर रहे थे वहां पर वह वहाँ, वहाँ पर मर रहे नरो के फुतकार से मुख में भरे हुए खून के फवरे बाहर निकल रहे निकले जा रहे थे जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुह और नेत्रों में बान, बान भरे हुए हैं ऐसे लोग वहाँ पर रो चिल्ला रहे थे वहाँ पर खून पिंड भारिया के वसा की दुर्गंधी से युक्त और वायु लगने से घनीभूत तो हुआ था ऊपर की ओर सुंड किए हुए अधमरे गजराजों की सुंडों सुंडों की कबंद कबंद आक्रांत थे। से कबंद आक्रांत थे। थे। से सवारो, सवारों सवारों के मर जाने के कारण अनियंत्रित हाथी घोड़े ने ऊंचे ऊंचे कबंदों को गिरा दिया था रो रहे चिल्ला रहे और गिर रहे शवों से खूब खून उछल रहा था मरे हुए पति के गले में आलिंगनगर की स्थिति घनाओ ने दैबात प्राप्त शस्त्रघात से प्राण त्याग किया था अग्नि संस्कार आदि के योग्य शवों के लाने के लिए स्वामी का आदेश पाकर शिविरों में प्रविष्ट सेना में से गए हुए रणभूमि में अलग अलग प्रवेश करने में भयभीत होने के कारण इकट्ठे हुए बड़े जल्दी से कार्य कर रहे बहुत से बटोहियों ने अपने अपने आत्मियों के शवों को वहां पर पहचाना शवों को ले जाने वाले लोगों की स्वभिष्ट, स्वभिष्ट वेशन, वेशन से सारी रणभूमि जिन्होंने अपने हाथों से सजीव लोगों को खींचा है ऐसे सेवकों से प्राप्त थी वहां पर सैकड़ों रुधिर नदिया बह रही थी उनमें केश ही उनमें केश ही सेवा मुख ही कमल थे चक्र ही आवर्त थे रक्त के बह रहे थे जो ऊपर तैर रही बड़ी बड़ी तरंगों से पूर्ण थे अधमरे मनुष्य शरीर में लगे हुए हथियारों को निकालने में व्यग्र थे विदेश में मरे हुए लोगों के अंगभूषण, हाथी और घोड़े शोक से रोदन पूर्वक दिए गए थे वहां पर लोग मरते समय पुत्र इष्ट मित्र माता देवता और परमेश्वर परमेश्वर का स्मरण करते हाहा हा, आदि कराहना मर्म पीड़ा को सूचित करता था पराक्रम दर्शाए बिना ही मर मर रहे दुर्भाग्य से आक्रांत कितने ही शूरवीर अपने भाग्य को कोस रहे थे हाथियों के साथ युद्ध करने में असमर्थ हाथियों के आगे स्थित मृतप्राय शरीर वाली योद्धा कहीं कुचल न जाए इस भय से देवताओं की प्रार्थना कर रहे थे मर रहे योद्धाओं पर अशूर, अशूर लोगों ने पादा पादाघात पादाघाता दि रूप महतीय से जो अपराध किया उससे वे भाग रहे थे अतएव वे रुधिर के आवर्तो से युक्त होने के कारण भीषणतम स्थानों में भी बिना किसी हिचक के जाने को तैयार थे मर्म छेद करने वाले बानों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा से जन्मांतरो की पाप राशि का अनुमान होता था भाग रहे कबंदों को बांधकर कर ने रुधिर पान के लिए अपने मुखो को प्रवृत्त किया था रुधिर के बड़े बड़े तालाबों में तैर रहे छत्र ध्वज और सुंदर चबर ही वहां पर कमल थे रक्त के तालाबों में संध्या काल की लालिमा लालिमा के प्रतिबिंबित होने पर लाल तेज समूह रूप रक्त कमल को वह चारों ओर बिखे, बिखेर रही थी वह रणभूमि क्या थी आठवार पूर्ण समुद्र था रथ रत और रथों के पहिए उसमें क्रमशः पर्वतरावर्त थे पताका रूपी फेन समूह से वह युक्त था सुंदर चवर उसमें बुद्बुद थे उसमें रथ औधे आउन्द, गिरे हुए थे अतएव वह भूमि के कीचड़ में दसे हुए नगर के तुल्य प्रतीत होता था जिसमें उत्पात वायु से वृक्ष तोड़े मरोड़े गए हो ऐसे घने वन के समान प्रलय काल में जले हुए जगत के सदृश और महामुनि श्री अगत्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान लगता था अतिवृष्टि से उजड़े हुए देश की तुल्य उससे मनुष्य हट गए थे आभूषणों बणो भालों से सारा युद्ध स्थल व्याप्त था भूषुंडी के समूह का बहा चारों ओर ढेर लगा था वहां पर के आकार के मुर्दे और सैकड़ो महानजगरों के आकार के तोमर आदि मुद्गर थे वह बहर ही रुधिर रुधिर की नदी के अगल बगल लगे हुए मुर्दों, मुर्दो पर गड़े हुए कुंत उन्नत वृक्ष थे वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चट्टानों के ऊपर उगे हुए घने ताल की झुरमुट हो, हाथियों के विभिन्न अंगों में होती हुए हथियारों के समूह रूपी वृक्षों के किरण रूपी फूल वह, वहां पर जहा तहा बिखरे थे सफेद चीलों द्वारा खींची गयी अंतड़ी, अंतड़ी रूपी रस्सियों से युद्ध भूमि का आकाश मंडल मानो जा जालो से छा चा छा गया था। रुधिर की नदी के तीर पर लगे हुए उचे उचे भाले ही उसमें वन वृक्ष थे और रुधिर के कुंडों के ऊपर स्थित पताकाए ही कमल वृंद थे रुधिर के कीचड़ में फंसे हुए जन अपने अपने मित्रों को पुकारते थे मत्तम आतंकों के शवों से कुछ निकले हुए अंग भग्न लोगों द्वारा युद्ध भूमि कातर दृष्टि से देख न, गई थी, देखी गई थी हथियारों से जिनकी लताएं कट गई थी ऐसे वृक्षों से कबंदों का संदेह होता था रुधिर की नदियों में बह रहे हाथियों के मस्तक और अंबारी ही वहां पर नौकाए थी रुधिर के प्रवाह में चमक रहे सफेद वस्त्र ही वहां पर फेन समूह था चलने के लिए आज्ञाप्त और शीघ्रता करने वाले सेवकों द्वारा वहां पर मनुष्य पहचाने जा रहे थे कबंद और नए नए दानव इधर-उधर गिर रहे थे। ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े छेद वाले चक्रों के समूह द्वारा सेना से भाग रहे पुरुष काटे गए थे वहां पर रुधिर के शब्द से युक्त भन भन और फुतकार रूप अधमरे प्राणियों के शब्द हो रहे थे चील आदि पक्षी शिला पर गिर रही रक्तधारा को पीने के लिए अपने परो की उड़ा उड़ा रहे थे। वहाँ पर सुंदर ताड़ के वृक्षों के समान और ताड़ से भी ऊंचे वेतालों ने ताल शब्द के साथ तांडव नृत्य आरंभ कर दिया था अतएव वह स्तान और संकटपूर्ण हो गया था औधे गिरे हुए अस्त व्यस्त रथों की लकड़ियों के अंदर जीवित योद्धा थोड़ा थोड़ा बहुत छिपे हुए थे शवों के ढेर के अंदर विद्यमान जीवित योद्धा से स्पन्द युक्त शव वहां पर स्पंदन की भी देते थे यानी मालूम होता था कि शव में स्पंदन किया क्रिया हो रही है रुधिर के कीचड़ से जिनका मुंह भरा था और थोड़ा सा जीवन जिनमें शेष था ऐसे शवों पर वहां बड़ी तरस आती थी जिन योद्धाओं में कुछ ही जीवन शेष था उन्होंने खाने के लिए गर्दन उठाए हुए कुत्ते और कौओं को बड़े क्लेश से देखा यानी उन्हें भक्षणोन्मुख देख कर उन्हें बड़ा दुख हुआ जहां तहां एक ही मांसपिंडो को खाने के लिए उत्सुक कौए कुत्ते गिधड़ आदि का युद्ध एवं तजनित कोलाहल हो रहा था और जहाँ तहा एक ही मांसपिंड के लिए युद्धेच्छा से मरे हुए मांसाहारी जीव कुत्ते, कौ आदि बिखरे पड़े थे वह रणभूमि क्या थी मृत्यु का उद्यान था मरकर इधर उधर गिरे हुए असंख्य घोड़े हाथी नर नरपति रथ और काटी गई ऊंटों की गर्दनों से निकले हुए रुधिर के प्रवाह से सुंदर अनेक नदिया वहां पर बह रही थी खून से लतपत यानी गीले हथियार ही लताए थी उक्त ध्यान प्रलय काल में शैलीयुक्त जगत के समान संपूर्ण विध्वस्त हो गया था अड़तीसवासर्ग समाप्त